दूध एक काम और एक संदेश मां को दिया गया था मां ने सबको एक साथ मिलाकर थोड़ा खाकर बोली यह बेटा नी के लिए रहा अब हाथ धोने की बारी थी मेरे पत्तल उठाते ही लक्ष्मी दीदी ने शीघ्रता से मेरा पत्तल पकड़ लिया मैं दे नहीं रही थी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 लोटे में पानी निकालकर कहा हाथ धो लो मैं हथप्रभ रह गई मैंने कहा मां मुझसे यह नहीं होगा मां ने कहा क्यों नहीं होगा मेरी बात मानकर चलने में ही तुम लोगों का कल्याण है लो जल्दी से हाथ मुंह धो लो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 और हम लोग सूख कर मरेंगे देखकर मुझे बड़ी हंसी आई और फिर लक्ष्मी दीदी और अन्य स्त्रियां भी हंसने लगी मेरी तो हंसी रुकती न थी लेकिन मां अत्यंत चिंतित होकर खड़ी रही बाद में उन्होंने पता लगवाया कि क्या रसोइय ने रसोई समेट ली है यदि न समेटी हो तो उसमें क्या बचा है भात दाल और चचरी है जानकर मां ने कहा अच्छा थोड़ा सा यहां देने को कहो रसोइया एक थाली में सब दे गया तो मां ने सब एक साथ मिलाकर थोड़ा मुंह में डाला और इसे ढककर कहा यह लड़के के लिए रहा मैं पीछे खड़ी होकर सोच रही थी कि उन्होंने दो बार भात कैसे खाया और यह भी सोच रही थी कि कैसे मां की थोड़ी सेवा करूं उनसे पानी लेकर हाथ मुंह धोया और पैर धोया लेकिन उनकी थोड़ी सी भी सेवा ना कर सकी मैं मां के पीछे चली मां पूजा घर में जाकर मुझसे बोली किवाड़ के ऊपर मेरा गमछा है लेती आओ मेरा पैर पोछ दो यह बात सुनकर मैं आनंद से विभोर हो गई मेरे ऐसा करते ही मां ने कहा अच्छा मैं चौकी पर बैठती हूं तुम अच्छी तरह से मेरे पैर के तलुओं को पोछ दो मैं मां के दोनों चरणों को पूछते पूछते उन्हें सिर से लगाने लगी मां ने थोड़ा हंसकर कहा अच्छा अब रहने दो लक्ष्मी दीदी पान लेकर आई और हंसते हंसते बोली धन्य हो तुम मां ने स्वयं तुम पर कृपा की है लो एक पान खाओ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 मां ने कहा अब मेरे पास सो जाओ मुझे सकुचाते देख मां ने कहा मेरे तकिए पर सिर रखकर सो मैंने कहा नहीं मां नींद में आपके शरीर में मेरा पैर लग सकता है मैं नहीं सोऊंगी मां ने कहा यह क्या मैं कह रही हूं तुम सो जाओ क्या करती मां के आदेश का पालन करना ही पड़ा मां ने कहा तुम्हें देखकर बहुत ही आनंद हुआ जैसे बहुत दिन बाद ससुराल से बेटी के आने पर मां को आनंद होता है अच्छा कब जाओगी मैंने कहा आज शाम को ही जाऊंगी मां याद रखिएगा जानिएगा कि मैं आपकी एक भिखारिन बेटी हूं कहकर मैं रोने लगी मां ने कहा छी छी ऐसी बात क्यों कहती हो बेटी तुम मेरी राजरानी बेटी हो मैंने तुम्हें स्वयं जाकर दीक्षा दी है तुम्हें दुख करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारा भला बुरा सब मैं देखूंगी तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना चार बजे शाम को राधु स्कूल से लौटी उसके खा लेने के बाद मां ने उससे कहा आओ तुम्हारे बाल बांध दू राधु ने कहा नहीं मैं स्वयं बांध लूंगी मां ने जैसे ही कंघी बालों से लगाया राधु कंघी लेकर मां को मारने लगी मां बोली पागल लड़की इसका मैं क्या करूं योगेन मां ने आकर मां को प्रणाम किया राधु को मां को मारते देखकर उन्होंने कहा यह कैसी बात हम लोगों की मां को राधू क्यों मारेगी मैं उसे मार डालूंगी फिर भी राधू नहीं छोड़ रही थी तब मां ने कहा अब शरद को बुलाऊं अब और कष्ट सहन नहीं कर सकती योगेन मां के बुलाने पर पूजनीय शरद महाराज नीचे के कमरे से बाहर निकलकर कहने लगे ओ राधु, मां को मारो नहीं उनकी आवाज सुनते ही राधु शीघ्रता से हट गई कुसुम दीदी ने कहा आओ मैं बाल बांध देती हूं राधु भी शांत लड़की की तरह उनके पास बैठ गई तभी राधु की मां ने आकर कहा देखो तुम्हारा एक लड़का क्या ले आया है यदि कपड़ा लाया होगा तो मैं अपनी मसहरी का चंदोवा बनाऊंगी वास्तव में नी फल मिठाई और कपड़ा ले आया था उसके द्वारा मां को प्रणाम करते ही मां ने कहा आहा अच्छा कपड़ा है मिठाई फल भी अच्छा है अरे गुलाब यह सब ले जाकर रख दो ठाकुर के जगने पर भोग होगा हहा लड़के का मुंह सूख गया है अब हाथ मुंह धोकर प्रसाद खाने आओ बेटा दीर्घायु हो भक्ति हो लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी नी प्रणाम करके नीचे गया गोलाब मां भी प्रसाद की थाली लेकर नीचे गई राधु की मां आकर जिद करने लगी दो कपड़ा दो ना मैं मसहरी का चंदोवा बनाऊंगी मां ने कहा ऐसा कहीं होता है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 हमारे देश में छोटी विधवाओं को मछली खाने और गहना कपड़ा आदि पहनने को देते हैं उनकी इच्छा रहती है तो नहीं तो चोरी करके खाएंगी जब समझ जाएंगी कि यह समाज विरोधी बात है तब छोड़ देंगी मैं मां भोग की इच्छा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 अच्छा मां ब्राह्मण की कन्या होकर आपने दो बार भात खाया मुंह झूठा किया मां यह कैसी बात मैंने कब दो बार खाया मैं वही लड़के को प्रसाद करके देते समय मां लड़कों के कल्याण के लिए मैं सब कर सकती हूं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 गाड़ी खड़ी थी मां सजल नेत्रों से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली फिर आना मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी मां के दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगी मां ने कहा रो मत बेटी मैं तो तुम लोगों की ही हूं फिर आना यही मां का प्रथम और अंतिम संदेश था मां का आशीर्वाद और स्नेह से सने सांत्वना के शब्द ही मेरे जीवन के संबल बने हुए हैं